शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की स्मृति कथा स्वामी पवित्रानंद संभवतः 1926 सौ ईस्वी का समय था उस समय भी मठ में मेरे सम्मिलित होने को पूरे चार साल नहीं हुए थे मैं उन दिनों कलकत्ता केंद्र में काम करता था एक दिन तीसरे पह मैंने मठ में जाकर देखा कि महापुरुष महाराज घूमने निकल गए हैं मठ के बड़े आंगन में गंगा किनारे से वह दक्षिण की ओर आ रहे हैं मैंने श्री महाराज के मंदिर के पास आने पर उन्हें प्रणाम किया कुछ दिन पहले समाचार मिला था कि अमेरिका के न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी के लिए एक सहकारी साधु की आवश्यकता है मठ में इस आशय का एक पत्र आया था और इसकी चर्चा चल रही थी मेरे प्रणाम करके उठते ही उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर हर्ष और स्नेह के साथ मुझसे कहा भू तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा किंतु मैंने उस बात को सुनकर बहुत ही कातर और विनीत भाव से कहा महाराज आपको छोड़कर कर कहाँ जाऊँगा इस ढंग से बात करते सुनकर थोड़ा चुप रहकर कुछ आवेग के साथ उन्होंने कहा क्यों श्री ठाकुर तो सर्वत्र ही विद्यमान हैं श्री ठाकुर तो सर्वत्र व्याप्त हैं घटना चक्र के उस मेरा अमेरिका जाना स्थगित हो गया बाद में उन्नीस सौ में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के काम के लिए मैं अमेरिका भेजा गया 25 वर्ष के बाद महापुरुष महाराज की बात काले रूप में परिणित हुई थी विदेश में काम करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था जब ऐसी समस्या सामने आती जिसका कुछ भी समाधान नहीं मिलता तो उस समय महापुरुष महाराज की बातें याद आती थी क्यों श्री ठाकुर तो सर्वत्र ही विराजमान है क्या भगवान मनुष्य की प्रार्थना सुनते हैं यदि सुनते हैं तो उसका प्रमाण क्या है जब किसी आकांक्षित पदार्थ के प्राप्त होने पर कोई समझे कि वह उसकी प्रार्थना का फल है तो वह फल उसके कार्य कारण संबंध से भी तो हो सकता है फिर कुछ लोग बहुत ही कातर होकर कितने ही प्रार्थनाएं करते हैं किंतु भगवान की ओर से कुछ भी उत्तर नहीं आता इस प्रकार का एक साधारण और मामूली प्रश्न एक समय मेरे मन को बहुत ही आंदोलित कर रहा था उस समय कुछ भी समाधान न हो पाने के कारण मैंने मायावती से महापुरुष महाराज को एक पत्र लिखा उस समय उनका शरीर बहुत ही अस्वस्थ था वह चिट्ठी पत्रों का उत्तर नहीं दे सकते थे उनके सेक्रेटरी उनके पत्र लिखा करते थे मैंने अपने उस पत्र में यह भी लिखा था कि यदि वह स्वयं अपने हाथ से पत्र लिख सकें तभी उत्तर दिया जाए नहीं तो उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे आशंका थी कि महापुरुष महाराज का भाव लेकर भी यदि उनके सेक्रेटरी उत्तर देते हैं तो भी उनके लिखते समय यह संभव है कि महापुरुष महाराज का भाव भाषा में अन्य प्रकार से भी व्यक्त हो जाए अतः उसकी अपेक्षा उत्तर न पाना ही अच्छा है मैंने सोच लिया था कि मेरे पत्र के उत्तर की आशा बहुत ही थोड़ी है किंतु आश्चर्य की बात कि बहुत ही अल्प समय में, में मेरे पत्र का उत्तर आ गया और वह उन्होंने अपने हाथ से ही लिखा था उत्तर सुंदर था पढ़कर मुझे बड़ा आनंद हुआ और सारे संदेह दूर हो गए पत्र के अंत में पुनश्च देकर लिखा था पत्र लिखने में मेरा हाथ कापता है लिखाई कुछ विकृत हो गई है आदि उनके हाथ के अक्षर बहुत ही सुंदर थे इस वृद्ध और अस्वस्थ अवस्था में भी उन्होंने इतना कष्ट उठाकर मेरे पत्र का उत्तर दिया है इससे मेरा मन कृतज्ञता और साथ ही पश्चाताप दोनों से भर गया उनके अपार स्नेह का निदर्शन पाकर मैं अभिभूत हो गया फरवरी उन्नीस को जिस दिन महापुरुष महाराज ने शरीर त्याग किया था उस दिन मैं कलकत्ते में ही था उनका अंतिम समय सुनकर कलकत्ते के आश्रम से हम सब मठ में आए तीसरे पर साढ़े पाँच बजे उनका शरीर छूटा उस समय मठ के भवन और आंगन के भीतर बाहर लोग भरे थे व्याकुलता से सब लोग चिंतित थे महापुरुष महाराज के शरीर त्याग के दूसरे ही क्षण मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि पर्वत के समान एक विशाल आश्रय मेरे सिर पर से हट गया थोड़े दिनों के बाद मैं सोचने लगा आश्रय चला नहीं गया है बल्कि अब और भी स्थायी रूप से विद्यमान है महापुरुष महाराज के शरीर रहते समय उनके पास जाने पर कई बार मुझे बाइबल के उस महावाक्य का स्मरण आया करता था हे लिवस मूस एंड हैज हिज डिंग इन गॉड वह भगवान के राज्य में निवास करते हैं भगवत चिंतन के राज्य में विचरण करते हैं और उनका अंतरात्मा भगवान के साथ मिला हुआ है वह हर समय मानो भगवान के भाव में विपोल रहते थे साधारण मनुष्यों के जीवन की अनेक समस्याओं को वह विशेष रूप से जानते थे सामाजिक अवस्था एवं देश के विविध दुःख कष्टों की अवस्था भी अच्छी तरह समझते थे इसके लिए उनमें असीम सहानुभूति थी दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र वह पढ़ा करते थे किंतु उनसे थोड़ा वार्तालाप करने से मालूम होता कि उनकी असली सत्ता गंभीर अनुभूति युक्त आध्यात्मिक जीवन ही था अन्य सब कुछ बाहर का क्षीण आवरण मात्र था उनका मन हर समय उच्च भूमि में रहने पर भी वह अपने को संसार से पृथक नहीं समझते थे संसार का दुख कष्ट जिससे दूर हो सके उसके लिए उनमें तीव्र आकांक्षा और उत्कंठा थी मैंने कभी कभी देखा कि वह अपने ही मन के जगन माता के पास अत्यंत करुण भाव से प्रार्थना करते हैं जिससे सबका समस्त देशों का तथा समस्त जगत का कल्याण हो उनके हाथ के लिए एक पत्र में उल्लेख है हमारे यहाँ के ध्यान भजन प्रभु की कृपा से सांसारिक जीवों की कल्याण कामना के सिवाय और कुछ नहीं है अथवा अन्य किसी प्रकार का उद्देश्य भी नहीं है प्रभु का नाम जप का ध्यान करते हुए मैं सदा यही प्रार्थना करता हूं प्रभु आप संसार का कल्याण करें आप शुद्ध करुणा के अवतार हैं केवल ऐसी ही भावना आती है मानो भगवान सदा ही उनके प्रत्यक्ष थे उनके सामने उपस्थित होने पर भगवान के अस्तित्व के संबंध में संदिग्ध मन के भी सारे संदेह अपने आप दूर हो जाते थे केवल इतना ही नहीं साधारण मनुष्य को भी ऐसा अनुभव होता था कि भगवान को इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है भगवान लाभ कठिन होने पर भी असंभव नहीं है मामूली मनुष्य के लिए भी वह संभव है ऐसी विश्वास बुद्धि वह लोगों के मन में जगा दे सकते थे और जगा देते भी थे जब वह धर्म जीवन यापन के संबंध में लोगों को उपदेश देते थे तब साधारण धर्मोपदेष्टा की तरह वह अनिश्चित विश्वास के ऊपर खड़े रहकर बात नहीं करते थे ऐसा लगता था कि मानो प्रत्यक्ष दर्शन करके वह वैसी बातें बोल रहे हैं हर एक व्यक्ति के अंतर में सदैव जागृत भगवत सत्ता की स्वयं उपलब्धि करके अन्यों को उपदेश तथा सा साहस देते थे जिससे वे लोग भी उनकी सत्ता का अनुभव कर सकें उनके पास जाने पर भगवान को प्राप्त करना विशिष्ट कष्ट कर नहीं है और वह इतना सहज है इसका यथार्थ रहस्य उनके मुद्रित पत्रों को पढ़कर समझ में आया उस ग्रंथ में प्रकाशित एक पत्र में उन्होंने अपने शिष्य या शिष्य साधक को लिखा है हार्दिक प्रार्थना करता हूं कि तुम लोग दिन प्रतिदिन प्रभु के राज्य में अग्रसर होते रहो विश्वास भक्ति प्रीति ज्ञान वैराग्य दया आदि भगवत देवस्व के अधिकारी बनो अधिकारों अधिकारी तो तुम लोग हो ही नया कुछ क्या होगा माता पिता के धन में पुत्र का पूर्ण अधिकार सदा ही है केवल उसे जान लेना इस कारण प्रार्थना करता हूं कि वह इसे तुम्हें जता दे इसमें कोई यह न समझे कि वह धर्म जीवन गठित करने के लिए एकांत अनुराग और आकांक्षा का विशेष प्रयोजन है ऐसा नहीं कहते थे बल्कि उस पर वह बहुत ही जोर देते थे हमारे भीतर उसके प्राचुर्य का अभाव होते हुए भी उनके समीप रहकर उनका उपदेश स्वयं सुनने से प्रतीत होता कि भगवान को प्राप्त करना बहुत ही सहज बात है किंतु उनसे दूर चले जाने पर कार्य क्षेत्र में दिखाई पड़ता कि वह काम जितना सहज मालूम हुआ था उतना सहज नहीं है उनके शरीर त्याग के पश्चात यह बात अधिकाधिक अनुभूत हो रही है ऐसा होने का प्रधान कारण यह है कि जो बातें उनसे सुनी गई थी या जो कुछ देखा गया था देश और समय के दूरत्व के कारण उसकी स्मृति मलीन हो जाती है अन्य विषय आकर उसे आच्छादित कर डालते हैं उस स्मृति के उज्जवल रूप से जगाए रखने का प्रयत्न ही उसका एकमात्र प्रतिविधान है इसी कारण स्मृति कथा की इतनी आवश्यकता है किंतु स्मृति कथा के विषय में सोचने से जितना आनंद आता है स्मृति कथा सुनने या पाठ करने के लिए जितनी तीव्रता होती है स्मृति कथा लिखने के लिए सबको वैसी स्वतः प्रवृत्ति नहीं भी हो सकती है क्योंकि स्मृति कथा कलम दावा से लिखने में एक बड़ी विपत्ति है स्मृति कथा के साथ आत्मकथा आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे से अनन्य भाव से सम्मिलित हो जाती है विशेष अनुरोध की उपेक्षा न कर सकने से महापुरुष महाराज के संबंध में जहाँ तक मुझे ज्ञात है उसमें से कुछ मैंने यहाँ लिखने की चेष्टा की है इसे पढ़कर पूजनी महापुरुष महाराज के संबंध में और भी कुछ जानने के लिए आग्रह उत्पन्न हो यही मेरा उद्देश्य है कृपण के धन के समान इन्हें मन में छिपाए रखने में कुछ भी शकता नहीं है मुझे भी इससे लाभ ही हुआ है महापुरुष महाराज के संबंध में बाध्य होकर कुछ सोचना पड़ा और उसके आनंद उससे आनंद ही मिला तैतीस साल पूर्व महापुरुष महाराज दिवंगत हो गए इस दीर्घ समय के पूर्व महापुरुष महाराज के संबंध में मेरे मन में जो चित्र बन गया था सर्वग्रासी काल अभी भी उसे मिटा नहीं सका है बल्कि वह अब बृहत्तर एवं अधिक ऋण हो गया है